श्री गर्ग संहिता अश्वमेधख खंड दसवा अध्याय उग्रसेन की सभा में देवताओं का शुभागमन अनिरुद्ध के शरीर में चंद्रमा और ब्रह्मा का विलय तथा राजा और रानी की बातचीत श्री गर्ग जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि हंस पर हंस पर बैठे भगवान ब्रह्मा महादेव जी के साथ द्वारिकापुरी में आप राजन तन्नंतर इंद्र कुबेर यम वरुण वायु अग्नि और चंद्रमा ये लोकपाल दर्शन की इच्छा से वहां आए फिर द्वारापुरी आदित्य बेताल मरुद्ध विश्व देव साधगण गंधर्व किन्नर विद्याधर तथा बहुत से ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए राजा उग्रसेन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पधारे हुए देवताओं से विधि पूर्वक मिलकर उन सब का समाधर किया जब सब देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए तब लीला के लिए नरदेश धारण करने वाले भगवान श्रीहरि ने उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा की तदनंतर श्रीहरि के पार्श्वभाग में बैठे हुए ब्रह्मा जी इंद्र से प्रेरित हो बलराम सहित जगदीश्वर श्री कृष्ण से बोले ब्रह्मा जी ने कहा श्री कृष्ण आपका पौत्र अनिरुद्ध अभी बालक है भूमंडल के राजाओं से श्याम कर्ण अश्व की रक्षा का कार्य बहुत कठिन है अरे यह इस दुष्कर कार्य को कैसे कर सकेगा अतः आप इसे अश्व की रक्षा के लिए न भेजिए क्योंकि इस कार्य में विघ्न बहुत है गोविंद आप चाहे प्रद्युम्न को भेजिए चाहे बलराम जी को भेजिए अथवा स्वयं जाकर अश्व की रक्षा कीजिए ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री हरि हंसते हुए से बोले श्री भगवान बोले अनिरुद्ध हठपूर्वक जा रहा है इस विषय में वह मेरा निषेध नहीं मानता है अतः आप स्वयं उसके पास जाकर यज्ञपूर्वक उसे मना कीजिए श्री गर्ग जी कहते हैं श्री कृष्ण की यवा सुनकर ब्रह्मा जी चंद्रमा को साथ लेकर प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध को रोकने के लिए गए ब्रह्मा और चंद्रमा जो ही अनिरुद्ध जी के समीप गए तो ही अनिरुद्ध के शिवग्रह में वे तत्काल विलीन हो गए यह देख शिव और इंद्र आदि सब देवता विस्मय में पड़ गए समस्त यादवों मुनियों और उग्रसेन आदि नरेशों को भी महान आश्चर्य हुआ बदनाब सब लोग तुम्हारे पिता की स्तुति करने लगे इसीलिए मनीषी मुनि तुम्हारे पिता अनिरुद्ध को पूर्णतम परमात्मा बताते हैं राजन तदनंतर राजा उग्रसेन सभा से उठकर मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम करके यज्ञ संबंधी कौतुक से युक्त हो सुंदर रत्नों से जटित अपने अंतपुर में गए वह अंतपुर अपने वैभव से देवराज इंद्र के समान दिखाई देता था वहां जाकर निर्श्रेष्ठ उग्रसेन ने वस्त्राभूषणों से विभूषित दासियों से सेवित से तथा श्वेत चामरों से विजित शचि के समान मरोहर मुख वाली रानी रुचिमती को देखा जो पर्यंक पर विराजमान थी नरेश्वर अपने पति यादवराज उग्रसेन को वहां आया देख रानी सहसा उठकर खड़ी हो गई उन्होंने यथोचित्रीति से महाराज का समाधर किया तब पर्यंक पर बैठकर विष्टवंशियों के स्वामी राजा उग्रसेन हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अपनी परमप्रिया रुचिमती से बोले प्रिय मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आज अश्विध यज्ञ का आरंभ करूंगा जिसके प्रताप से मनुष्य मनोवांछित फल पा लेता है श्री गर्ग जी कहते हैं राजा की यह बात सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुई दीन दुखी रानी ने अपने पुत्रों का स्मरण करते हुए राजा धीराज उग्रसेन से कहा रानी बोली महाराज मैं पुत्रों के दर्शन से वंचित हूँ अतः मुझे ये सारी संपत्तियां जो देवताओं के लिए भी प्रार्थनीय है नहीं रुझती है आप सुखपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए अर्थात मुझे इससे कोई मतलब नहीं है रूपेश्वर जब इस यज्ञ के प्रताप से सुंदर पुत्र प्राप्त होता हो तब तो मैं प्रसन्न चित्त होकर इसके अनुष्ठान में आपके साथ रहूंगी रानी की यह बात सुनकर राजा का मन उदास हो गया जैसे श्राद्धदेव मनु अपनी पत्नी श्रद्धा से वार्तालाप करते हैं उसी प्रकार वे पुनः अपनी प्रिया से बोले राजा ने कहा भद्रे मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो पुत्रों की कामना बहुत दुखदायिनी होती है अतः उसे छोड़कर तुम साक्षात मुक्तिदाता परम परात पर, पर परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करो मैं बूढ़ा हो गया और तुम भी वृद्धा हुई फिर पुत्र कैसे होगा इसलिए बंधन के कारणभूत अज्ञान जनित शोक को त्याग दो राजन यादवराज उग्र सेन का यह विज्ञान विज्ञानप्रद उत्तम वचन सुनकर राली रुचिमती अपने यदुकुल तिलक से बोली रुचिमती ने कहा राजन यदि इस यज्ञ के प्रताप से मनोवांछित फल प्राप्त होता है तो मेरी भी एक मनोवांछा है मैं चाहती हूँ कि मेरे मारे गए पुत्र यहाँ आवे और मैं उन्हें देखूं यदि आप मेरे सामने ऐसी बात कहें कि मरे हुए लोगों का दर्शन कैसे हो सकता है तो उसका उत्तर भी मेरे ही मुंह से सुन ले राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को लाकर दे दिया था उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रों को सामने आया देखना चाहती हूँ श्री गर्ग जी कहते हैं रानी की बात सुनकर महायशस्वी महाराज उग्रसेन ने भुज को और श्रीकृष्ण को अंतपुर में बुलवाया हम दोनों के जाने पर उन्होंने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया हम दोनों का पूजन करके राजा ने हमसे अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया उग्रसेन की कही हुई बात सुनकर मैंने श्रीहरि को कुछ कहने के लिए प्रेरणा दी नृपेश्वर जैसे उपेंद्र इंद्र से बोलते हैं उसी प्रकार उस समय उन्होंने राजा से कहा श्री भगवान बोले राजन सुनिए पूर्वकाल में आपके जो जो पुत्र संग्राम में मारे गए हैं वे सब के सब दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में देवता के समान विद्यमान हैं अतः निर्श्रेष्ठ आप पुत्र शोक छोड़कर धैर्यपूर्वक कृतुश्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान कीजिए यज्ञ के अंत में मैं आपको आपके सभी पुत्रों के दर्शन कराऊंगा श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर पृथ्वीपति उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन दे पुरुषों के साथ सुधर्मा सभा में गए श्री कृष्ण सहित राजा उग्रसेन को आया देख दीगपालों तथा बलराम और शिव आदि देवताओं ने प्रणाम किया बद्रनाभ राजा उग्रसेन के उत्तम तप का मैं क्या वर्णन करूँ इन्हें श्री कृष्ण यदि सब लोग प्रणाम करते रहे हैं यादवराज भी समस्त देवताओं को नमस्कार करके लज्जित हो कुछ सोचकर इंद्र के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर नहीं बैठे तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण हाथ पकड़कर अपने भक्त नरेश को उस इंद्र के सिंहासन पर बिठाया इस प्रकार श्री गर्ग सीता के अंतर्गत अश्वमेधंड में राजा रानी का संवाद विषयक दसवां अध्याय पूरा हुआ